ईश्वर के विषय में प्रसंग चल रहा है धार्मिक व्यक्तियों में आस्थिक व्यक्तियों में ईश्वर का बिंदु प्राय जुड़ा रहता है सामान्य बोलचाल में व्यवहार में अलग अलग तरीके से ईश्वर के शब्द हम बोलते हैं कुछ ईश्वर का चिंतन करते हैं कोई घटना घटती है तो उसमें भी ईश्वर को जोड़ करके देखते हैं भारत जैसे देश में ये बहुत व्यापक है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते वो भिन्न ढंग से व्यवहार करते हैं लेकिन जो ईश्वर को स्वीकार करते हैं वो अपने अपने तरीके से इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि बार बार ईश्वर आता रहता है उत्प्रोत रहता है हमारी भाषा ही ऐसी बन गई है अच्छा हो बुरा हो उन्नति हो कोई घटना घट गट जाए कोई प्राप्ति हो जाए उन सब में हमारी भाषा में ही ईश्वर आ गया है बहुत व्यापक है अनपढ़ व्यक्तियों में भी और पढ़े लिखों में भी जो इस शैली में रहे हैं इस परंपरा में चलते हैं वह इतना व्यापक ये ईश्वर का विषय है लेकिन फिर भी ईश्वर के बारे में बहुत सारी भिन्नताएं हमारी बीच में विद्यमान है हम देखते हैं अलग अलग मान्यताएं हैं तो इसको लेकर के जो कुछ बातें आपके सामने रखी गई थीं, उनमें और कुछ ईश्वर से संबंधित आप लोगों के प्रश्न हैं उनको लेता ब्रह्मचारी मदन जी ने लिखा पूछा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को दिव्य नेत्र प्रदान किए थे क्या उसी प्रकार भगवान हमें विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे परमात्मा अपना स्वरूप हमें बताता है वो कई तरीके हैं और जो दिव्य नेत्र वाली बात है उस पर भी आता हूं वेदों में परमात्मा ने अपना स्वरूप खूब बताया वेद के अधिकांश मंत्रों में ईश्वर का स्वरूप भिन्न भिन्न तरीके से अलग अलग प्रकार से परमात्मा के गुण धर्म परमात्मा की क्रियाएं परमात्मा की इच्छा परमात्मा हमारे से क्या चाहता है परमात्मा की न्याय व्यवस्था क्या है किन व्यक्तियों के प्रति ईश्वर किस तरह का व्यवहार करता है किन से किनका करता है परमात्मा से हम किस तरह से मिल सकते हैं परमात्मा को हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए परमात्मा की कैसी स्तुति करनी चाहिए तो वेदों में तो बताया ही है और फिर वेदों को पढ़ के वेदों के अनुसार जो अन्य बहुत सारे हमारे वैदिक ग्रंथ हैं उनमें भी इसका वर्णन हमें मिलता है वो स्वरूप तो हमें प्राप्त होता है अब इनका कहना है कि जैसे दिव्य नेत्र प्रदान किए थे क्या परमात्मा अपने को, रूप को दिखाने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे तो इनका नेत्र का मतलब ये ऐसे नेत्र है ये नेत्र और इसमें कुछ विशेष नेत्र हो गए वो दिव्य नेत्र हो गए और रूप यानी तो जिस तरह का रूप का मतलब हम लेते हैं जो आंखों से दिखाई देता है ऐसा लंबा चौड़ा ऐसे आंख नाक कान आदि हाथ पैर आदि इत्यादि यानी जो आंखों से देखा जा सकता है जिसमें रूप गुण होता है जैसे इन वस्तुओं में रूप गुण है हमारे शरीरों में रूप गुण है हम देख लेते हैं तो यहां ये बात समझनी चाहिए कि परमात्मा स्वयं तो निराकार है तो जो निराकार है उसको देखने के लिए इन नेत्रों से देखने के लिए या कोई विशिष्ट नेत्र भी हो तो उसमें रूप तो देखने वाला भी नहीं है जो जिसको हम रूप कहते हैं जो आंखों से दिखाई देता है जो प्रकाश में दिखाई देता है इत्यादि ऐसा रूप तो परमात्मा में है ही नहीं उसका कोई आकार नहीं है उसकी कोई लंबाई चौड़ाई उस तरह की नहीं है तो उस तरह की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए यदि प्रश्न है तो वो तो संभव नहीं है न तमा अस्ती यस्य नाम महत वेद का मंत्र भी है उसकी कोई प्रतिमा ही नहीं होती कोई इस तरह से आकार प्रकार नहीं होता तो उस तरह के किसी दिव्य नेत्र को तो वो नहीं देता है हाँ इसको यूं हम कह समझ सकते हैं प्रश्नों को मैं थोड़ा इस रूप में दू कि परमात्मा का जो अपना स्वरूप है जो उसके गुणधर्म है वो आंखों से दिखने वाला रूप नहीं जो उसके रूप है जो उसका स्वरूप है इंद्रियों से जो चार विषय पांच विषय हम गृहित करते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंथ ये तो परमात्मा में नहीं है चेतन तत्व में ना परमात्मा में है ना आत्मा में है इसलिए इनसे तो उसका ग्रहण हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं है लेकिन उसमें बहुत सारे गुण हैं जो गुण परमात्मा में हैं, उनका ज्ञान वो हमें करवाता है वो ज्ञान परमात्मा की कृपा से जो होता है वो जिनकी समाधि लगती है जिनकी असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है जिन्होंने अपने को इतना पवित्र कर लिया है परमात्मा की आज्ञा के अनुसार चलते हुए उनको परमात्मा अपना साक्षात्कार करा देता है यह साक्षात्कार रूप वाला नहीं होता है स्पर्श वाला नहीं होता है लेकिन जो गुण परमात्मा में है जैसे परमात्मा आनंद गुण से युक्त है तो उस आत्मा को अपने आनंद गुण का अनुभव करा देता है परमात्मा ज्ञानवान है तो वो अपना ज्ञान उनको दे देता है अपने स्वरूप का ही वर्णन करा दे देता है जैसा परमात्मा है वो अपने को वैसा ही तो प्रस्तुत कराएगा वैसा ही तो दिखाएगा वही उसका साक्षात्कार होता है तो ये तो योगियों को होता ही है और जो मुक्तात्माएं है होती हैं वो भी परमात्मा के स्वरूप को जो भी उसमें गुण धर्म है उनको वो जानते यथावत जानते हैं। तो जैसा परमात्मा है वो वैसा ही जनाता है न रूप में नहीं जनाएगा वो कृपा तो परमात्मा करता ही है तो हम भी उस स्थिति को प्राप्त होंगे तो हम भी ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे अगला प्रश्न अशोक जी का है तो जैसे हमें छत पर जाना हो तो एक तो हम सीढ़ियों से जाते हैं अपने पुरुषार्थ के बल से और एक लिफ्ट से जाते हैं बस बटन दबाया और आराम से चले गए तो परमात्मा को पाने के लिए तप स्वाध्याय आदि सीढ़ियों से जाएं या जैसे आजकल बहुत से गुरु कहते हैं कि गुरु नाम लो और परमात्मा को पाओ वो लिफ्ट जैसा आसान है तो एक तो ये बताइए कि ठीक है तरीके छत पे चढ़ने के हैं सीढ़ी से भी जा सकते हैं लिफ्ट से भी जा सकते हैं तो सीढ़ी से ऊपर जाना सरल लगता है हमें ठीक है और लिफ्ट से सरल लगता है और लिफ्ट को लगाने के लिए वैसा मकान भी होना चाहिए और वो सोचता हूँ लाखों की तो लगती ही होगी उसमें बिजली का भी खर्चा है तो जनसामान्य के लिए लिफ्ट सरल है या सीढ़ियां सरल है सीधी असर और बिजली नहीं हो तो फिर खराब हो जाए तो होता रहता है यंत्रों में तो ये सारी चीजें होती रहती है आप लोग यहाँ देखते ही सभी जगह हाँ बहुत ऊंची कोई चीज हो बहुत पचास 100 मंजिल आजकल जैसे भवन बनते हैं बड़े बड़े वहां जाने में तो हमारे को चढ़ने में दिक्कत होती है वहां लिफ्ट से जाते हैं वहाँ वो साधन रहता है ठीक है लेकिन वो भी साधन हम बनाते हैं उसके लिए भी प्रयत्न करना होता है ऐसे ही नहीं बन जाता है तो परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए जो साधन हमें दिया उसको आप सीढ़ी के रूप में देख रहे हैं उसको अन्य लोग लिफ्ट के रूप में भी देख सकते हैं परमात्मा ने और ऋषियों ने जो साधन दिए हैं जो बताए हैं उनको क्या कठिन उपाय पसंद थे जैसे हमारे को सरल उपाय पसंद है क्या उनको कठिन होंगे कोई जानबूझ करके कि सरल उपाय होते हुए भी कठिन उपाय को अपनाएगा क्या नहीं अपनाएगा परमात्मा ने भी जो अपना स्वरूप बताने के लिए प्राप्ति के लिए मुक्ति प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया वो सर्वज्ञ है हमारा पिता है हमें प्रिय समझता है तो हमारे लिए जानबूझ के कठिन रास्ता बताएगा क्या वो सरलतम रास्ता बताएगा और उचित रास्ता बताएगा सी और लिफ्ट तो ठीक है दोनों ऊपर जाते हैं मान लिया कि भाई दोनों से हम ऊपर छत पे पहुंचते हैं लेकिन यहां जो इन्होंने उदाहरण दिया कि बहुत सारे गुरु कहते हैं कि गुरु का नाम लो और परमात्मा को पाओ ये लिफ्ट जैसा है ये विचारने की बात है कि वो लिफ्ट है या नहीं है यह कहने से लिफ्ट हो जाती है क्या और क्यों कोई मनुष्य परमात्मा का नाम छुड़वा के अपना नाम जप करवा रहा है ऐसा क्यों और वो किसका नाम जपते हैं खुद वो किसका नाम जपते हैं जो जो भी कहते हो मनुष्य आज जो जीवित हैं कि भई मेरा नाम जपो और उस नाम से आप तर जाओगे वो वो स्वयं किसका नाम जपते और ऐसा क्यों करते हैं पाना परमात्मा को है और जप कर रहे हम किन्हीं का मनुष्य का शरीरधारी का ठीक है वो अच्छे होंगे श्रेष्ठ होंगे और क्या किसी मनुष्य का जप हमारे किसी शास्त्र में लिखा हुआ है हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं ऋषिकृत ग्रंथ हैं वेद हैं अपना नाम जपवाने का कहीं विधान है क्या परमात्मा को पाना है परमात्मा का नाम स्मरण करना है और नाम का भी मतलब केवल जप यू बोलने से कुछ नहीं होता है उसके साथ अर्थ का चिंतन भी तो होना चाहिए ओम शब्द बोला हमने तो उसका अर्थ भी तो आता है अर्थ की भावना करना ही तो जप होता है तद जपस अर्थ भावना केवल शब्द से तो वो केवल थोड़ी एकाग्रता आ सकती है अर्थ की भावना होनी चाहिए अब जब हम गुरु का नाम लेंगे तो किसका स्वरूप आएगा अर्थ की भावना क्या बनेगी जिनका वो नाम है उन्हीं का ही तो चित्र सामने आएगा तो परमात्मा को करने के लिए प्राप्ति के लिए जो ये नाम तरह तरह के दे दिए जाते हैं कोई गुरु अपना नाम दे देता है तो ये तो शास्त्र सम्मत भी नहीं है और ये तो बहुत आपत्तिजनक बात है कि क्यों वो परमात्मा को पाने के लिए अपना नाम दे देता है तो क्यों देते हैं ऐसा और अर्थ की भावना हमें परमात्मा की ही करनी चाहिए तो परमात्मा का वाचक जो शब्द है शब्द केवल अर्थ तक पहुंचाने के लिए होता है अर्थ वो अर्थ हमें ध्यान में आ जाए उसका स्वरूप ध्यान में आ जाए इसके लिए वो शब्द होता है तो जब हमें परमात्मा का ध्यान करना है तो जिस शब्द से परमात्मा का स्वरूप निकल के आता हो स्मरण आता हो वो शब्द प्रयोग किया जा सकता है जिस शब्द के उच्चारण से किसी अन्य वस्तु का ध्यान आता हो तो जैसे हमारा कोई मित्र हो इष्ट हो परिवार वाले हो हम जैसे ही नाम लेते हैं तो हम कोई भी लेते हैं भाई वो आए हैं आने वाले हैं तो जैसे ही नाम लेते हैं हमें उसका स्वरूप ध्यान में आ जाता है स्मृति रहती है तो जिसका नाम लेते हैं उसका स्वरूप ध्यान में आता है उसी का आना चाहिए नाम का यही संबंध है तो परमात्मा का जो नाम है और उसी से परमात्मा के अर्थ का बोध होता है वही वह जब करना चाहिए तो जिसको आप लिफ्ट कह रहे हो वो लिफ्ट है या नहीं है तो विचार ना होगा वो कोई कह दे कि भाई लिफ्ट है ये इससे आप सरलता से चले जाओगे तो ये अवश्य समझ के रखना चाहिए कि परमात्मा जिसने इस सृष्टि को रचा है जो सर्वज्ञ है उसके बताए हुए मार्ग से श्रेष्ठ मार्ग कोई बता नहीं सकता मनुष्य हो ही नहीं सकता मनुष्य अल्पज्ञ है जिनको हम गुरु कह रहे हैं वो क्या संसार का सारा जानते जिनको भी जिनके प्रतिभावना है क्या वो सब चीजें जानते आप कुछ दिन साथ में रहकर देख लीजिए हो सकता है बहुत सी बातें आप जानते हो वो भी नहीं जानते किसी ने किसी क्षेत्र में अध्ययन कर रखा है वो वो आध्यात्मिक क्षेत्र के हैं तो बहुत सारा विषय तो उनसे अज्ञान भी है और मनुष्य की बात मनुष्य की तुलना ईश्वर के साथ में कभी नहीं करनी चाहिए बहुत बड़ा बाधा कहिए हम किसी भी मनुष्य को कोई कितना भी बड़ा हो ये हमारी परंपरा नहीं है हमारी ऋषियों की बात नहीं है मनुष्य कितना भी बड़ा हो वो बड़े हैं आदर सम्मान पूरा रहे उनके प्रति लेकिन जहां बात ईश्वर की आती हो परमपिता परमात्मा की आती हो सृष्टि के रचयिता की बात आती हो उसकी तुलना में कोई अगर करने लगे ये तो वेदसम्मत नहीं है और उचित भी नहीं है और गुणधर्म हम देख लीजिए जो जितना महान है उसके उतनी उसकी तुलना उसको उसी रूप में तो हमें देखना चाहिए इसलिए ये लिफ्ट वाली बात नहीं है तो वेदों के अंदर ईश्वर ने और हमारे ऋषियों ने जो मार्ग दिखाया है वो सरलतम मार्ग है अपनी अपनी रुचि से हम थोड़ा थोड़ा अलग अलग चलते हैं वो हो सकता है लेकिन मार्ग तो वही है कैसे भी हम करें बाकी जो हैं सारे ये छोटे छोटे रास्ते क्योंकि हम ऐसा पसंद करते हैं हमारे मन में इच्छा है कि हम जल्दी से प्राप्त कर लें सरलता से प्राप्त कर लें शॉर्टकट इच्छा रहती है कि छोटा रास्ता हो जाए जो रास्ता है वो छोटा ही है और वो ही उचित है अब छोटे के चक्कर में वो रास्ता वहां जाता ही नहीं हो तो उसमें बहुत धोखे होते हैं जल्दी से आपका पैसा दुगना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा ऐसे बहुत लोग आते हैं बहुत छोटे छोटे है रास्ते ठीक है वहां क्या होता है वो भी पता लग जाता है और बहुत से तो कुछ होते ही नहीं वहां पर भाग जाते हैं थोड़े दिनों में पता ही नहीं कौन था कहां चला गया और हम झांसे में आ जाते हैं क्योंकि ये हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति है धैर्य की कमी है जिसको विश्वास करना चाहिए जिस पर विश्वास करना चाहिए उस पर न करके हम किसी और पे विश्वास कर लेते हैं और उसका कारण हमारा अपना लोभ होता है हमारा अपना आलस्य होता है हम थोड़े से में कुछ जल्दी पाना चाहते हैं तो जो एक रास्ता होता है उसको उचित ढंग से हम चले तो ही है ये लिफ्ट के रूप में जो आप कह रहे हैं वो नहीं जो बता रखा है वो लिफ्टी ही है सबसे अच्छे से अच्छा बता रखा है उसके इधर उधर नहीं जाना चाहिए तो बाद में पता लगता है भटकने के बाद में वर्षों निकल जाएंगे समय निकल जाएगा बहुमूल्य जीवन है बाद में फिर पता लगेगा कि ये तो क्या हो गया माता नागवेणी जी का प्रश्न है ईश्वर के द्वारा दिया हुआ वेदवाणी और अलग अलग धर्म ग्रंथों में क्या अंतर है स्थूल रूप तो अंतर है ही और विषय का भी अंतर है दोनों तरह से देख सकते हैं जो तो मूल वेद हैं, उनकी भाषा वैदिक भाषा है अन्यों की भाषाएं है, अलग हैं, अपनी अपनी जिसकी जो है वेद में मंत्र और गद्य भी है कुछ में और वेद के अंदर बहुत सारे विषयों का ज्ञान है सब विषयों का मूलभूत सूत्र रूप में ज्ञान विधि विधान पूरा विस्तार से मिलेगा बहुत सारे विषयों का और धर्मग्रंथों में जो अन्य हैं, वहां सब में सबका ज्ञान नहीं रहता है उसमें कुछ का ज्ञान रहता है किसी में मान लीजिए योग दर्शन है तो उसमें साधना की बात ही है लेकिन राज की राजपाट की बात वहां नहीं मिलेगी वेद में राजपाट की बात भी मिली है राजा कैसा हो प्रजा कैसी हो नदियां निकाली जाए नहर निकाली जाए सड़क निकाली जाए सुरक्षा के उपाय हो यंत्रों की शस्त्रों की बहुत सारी बातें वहां तो तो प्राय जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमारे अपने जीवन की व्यवस्था को बताते हैं या तो कुछ शुद्ध आध्यात्मिक बताते हैं ध्यान आदि कैसे करें कुछ बताते हैं कि भई हमारे को कैसे सुबह उठना चाहिए कैसे सोना चाहिए कैसे खाना खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इत्यादि हमारे व्यवहार की बातें बताते हैं तो धर्मग्रंथ अलग अलग भाषाओं में है और वो एक सीमित मात्रा में अलग अलग चीजों को बताते हैं और कुछ धर्मग्रंथ जैसे जो कि वेद के अनुकूल हैं उनमें व्यापकता भी है और बहुत से धर्मग्रतों में थोड़ी थोड़ी बातें और प्रमाणिकता की दृष्टि से हम देखें तो वेद को सबसे अधिक प्रमाण स्वीकार किया जाएगा और उसमें सृष्टि क्रम के विरुद्ध कोई बात नहीं मिलेगी लेकिन बहुत से धर्म ग्रंथ जो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं या जिनको वो परमात्मा के द्वारा कहते भी हैं उनमें बहुत सारी बातें सृष्टिक्रम के विरुद्ध भी मिलेगी तो जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध बातें हैं वो ईश्वर ईश्वरकृत हो नहीं सकती क्योंकि जिसने सृष्टि को बनाया है वो ही हमें जान दे रहा है तो उसमें भेद नहीं होगा बिल्कुल भी सर्वज्ञ का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता तो जो बहुत सारे धर्म ग्रंथ धर्म के धर्म ग्रंथ के नाम से प्रचलित हैं उनमें गलत बात भी हो सकती है जिन्होंने भी बनाया जिन मनुष्यों ने अपनी जानकारी से ठीक भी लिखा हो तो भी उसके अंदर उनकी अज्ञानता से अल्पज्यता से कोई बात भिन्न रूप में हो सकती है उन्होंने अपने दृष्टि से जो समझ में आया वो लिखा और जो वेद हमारे परंपरा से प्राप्त हैं, बहुत कठिनाई से उनको सुरक्षित रखा गया है उसमें मिलावट नहीं हो याद रखना और बहुत सारे पाठ वगैरह अन्य धर्म ग्रंथों में प्राय में देखा जाता है उनमें संख्या बहुत बढ़ गई है जितने मूल थे उससे बढ़ जाते हैं आगे सदियों में कुछ ना कुछ कभी कोई राजा हो गया कोई विद्वान हो गया तो उसमें बीच बीच में बहुत सारी बातें डाल दी गई हैं ये भी बहुत देखने को मिलता है ये इन, इनके अंदर अंतर है अगला प्रश्न है इन्हीं का जो वैज्ञानिक नया खोज करते हैं उसका और ऋषियों का ज्ञान इसमें क्या भेद है वैज्ञानिक जो नई खोज करते हैं प्रमाणों से करते हैं ठीक करते हैं वो भी सत्य को प्राप्त करते हैं वो भी ऋषि जैसे ही है ऋषि तुल्य उनको कह सकते हैं जो बिना लोभ आदि के बिना स्वार्थ के शुद्ध ठीक जान करते हैं उनकी बात करना ऐसे वैज्ञानिकों की वो अक प्रखर प्रतिभा होती है एकाग्रता होती है और वो उपकरणों के माध्यम से बाह्य उपकरणों के माध्यम से और कुछ भी अपनी बुद्धि से विचार करके निष्कर्षों को निकालते हैं ऋषि लोग है वो भी दृष्टा होते हैं साक्षात सत्य के दृष्टा होते हैं जो चीज जैसी है उसको जानते हैं अब वो कई तरीके से होता है एक आज के जो वैज्ञानिक है उनकी तरह भी हो सकता है वो भी ऋषि हो सकते हैं यंत्रों से भी और साथ में ऋषियों के की दृष्टि से वो आंतरिक प्रत्यक्ष भी जुड़े हुए रहते हैं आंतरिक प्रत्यक्ष जो कि बाहर के यंत्रों से नहीं होते हैं और जो कि समाधि इत्यादि में होते हैं आंतरिक प्रत्यक्ष ईश्वर की कृपा से और ये वो सब चीजें भी वहां पर जुड़ी रहती है आंतरिक शक्तियों से वो अधिक करते हैं बाह्य साधन वहां हमारे को अधिक दिखाई नहीं देते लेकिन कोई बाह्य साधनों से भी सत्य को जानता है बहुत उच्च स्तर का है उसको भी ऋषि तुल्य माना जा सकता है आज के वैज्ञानिकों को भी ऐसे प्राचीन काल में भी दोनों तरह के ऋषि आज के जो वैज्ञानिक हैं उनमें से अधिकांश ईश्वर को स्वीकार भी करते हो तो भी ईश्वर को लेकर के व्याख्या नहीं करते हो क्योंकि एक प्रचलन जैसा है बाह्य रूप से यंत्रों से जो दिखाई देता है अनुमान किया जाता है उसी को प्रस्तुत करते हो लेकिन जो हमारे प्राचीन ऋषि है उनका ज्ञान ईश्वर से युक्त होकर के मिलता है ईश्वर को भी साथ में जोड़ के रखते और बहुत सारे ऋषि ऐसे भी हैं जो मंत्रों के द्रष्टा होते हैं वेद में मंत्र दिए ईश्वर ने वो ज्ञान दिया उन मंत्रों का साक्षात्कार कर लेते हैं उसमें सूत्र लिखे हुए हैं उसको समझ लेते हैं फिर लोक में संसार में देखते हैं और उससे तुलना करके उनके रहस्यों को निकाल लेते हैं मंत्र के दृष्टा होते हैं उनको भी ऋषि कहा जाता है वेद मंत्रों के जो दृष्टा होते हैं उनको भी ऋषि कहा जा सकता है और ऋषि लोग ये आंतरिक साधना वाले पवित्र हृदय वाले उस तरह की भी उनकी जीवन की साधना चलती है निर्लोभ जो होते हैं अपने स्वार्थ के लिए भौतिक सुखों के लिए जो कार्य नहीं करते उस तरह की भी एक विशेषता ऋषियों के साथ में हम देख सकते हैं वैज्ञानिक तो दोनों तरह के हो सकते हैं निष्काम भी होते हैं वैज्ञानिक अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते और बहुत से वैज्ञानिक अपने सुख साधनों के लिए भौतिक साधनों के ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी कार्य करते हैं वो भी ईमानदार होते हैं लेकिन भौतिक सुख उनके लक्ष्य बने हुए होते हैं उनको प्राप्त भी करते हैं इनमें भिन्नता है आगे इनका प्रश्न है जब हम सजग होते हैं तो मन रुक जाता है क्यों सजगता से आपका अभिप्राय यह होगा कि जब हम मन को देखने लगते हैं कि कोई विचार आ रहा है नहीं आ रहा है तो जब हम जागरूक हो जाते हैं तो असावधानी में संस्कार हमारे बहुत उभरते रहते हैं पिछले जान स्मृतियां उठती रहती हैं हम नियंत्रण नहीं रखते हैं जैसे कि साइकिल का नियंत्रण न रखें तो इधर उधर जाती रहेगी लेकिन हम जागरूक हो जाएंगे सावधान रखेंगे तो ठीक होगा बिना जागरूक हुए कोई काम करेंगे सिलाई करेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे तो वो टेढ़ा मेढा ही होता है और जब हम जागरूक हो जाते हैं तो व्यवस्थित होता है एकाग्र होता है तो ऐसा ही मन के अंदर भी होता है लेकिन यह आवश्यक नहीं होता है कि जागरूक होने पर सबके विचार रुक ही जाते हैं पूरे जागरूक होते हुए भी बहुत विचार आते हैं लेकिन जब हम शांत हो जाते हैं और अपने विचारों को ही देखने लग जाते हैं मन को ही बाहर से रोक लेते हैं अपने को तो वो विचार निश्चित रूप से रुकते हैं क्योंकि जो विचारों को उठा रहा था जो आत्मा जो विचार कर रहा था जिसने अपने को ढीला छोड़ रखा था वो इस दे, ये देखने में लग गया कि विचार आ रहे हैं नहीं आ रहे वो इस कार्य को करने लग गया तो दूसरे विचार नहीं आएंगे मन को हमने उसी में लगा दिया आत्मा स्वयं उसमें लग गया तो इसलिए यह हम की कर सकते हैं साधना के अंदर सजग होकर के इन कार्यों को कर सकते हैं लोकेन्द्र जी का प्रश्न है मान लिया ईश्वर साकार क है क के रूप में नहीं कोई उसका जो भी स्वरूप है अब क पर कोई गरीब अनपढ़ आदमी भी ध्यान लगा सकता है उसके सामने दिया जला सकता है सुबह नहा धोकर नशा मुक्त होकर प्रसाद दान आदि शुभ कर्म करता है ऐसे ही शिक्षित धनी व्यक्ति भी क को प्रत्यक्ष मानकर मान कर सकता है और अब क को हटा दीजिए दोनों के सामने यानी उसका साकार रूप हटा दीजिए तो व्यक्ति किस पर ध्यान करे किसके सामने अपना दुखड़ा रोए निराकार में मन कहा टिकेगा किससे टकराएगा जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी पुनः पृथ्वी पर ही आकर बैठता है ऐसे ही मन इधर उधर ढूंढ डांडकर पुनः क का आश्रय लेगा यानी साकार का आश्रय लेगा ये तो प्रकृति का नियम है तो देखिए, यदि हमारा प्रयोजन केवल ध्यान लगाना है ध्यान का मतलब एकाग्र होना है मन को कहीं टिकाना है तो, तो कहीं भी टिकाया जा सकता है जैसे त्राटक में टिकाते हैं किसी बिंदु पे दीपक पे कहीं भी टिका सकते हैं। लेकिन ध्यान मतलब अगर परमात्मा का ध्यान है तो तो परमात्मा के गुणों पे ही टिकाना होगा अगर हम जो भी साकार रूप कह रहे हैं वो परमात्मा का रूप ही नहीं है तो उस पे मन को टिकाएंगे तो ये परमात्मा का ध्यान तो नहीं कहलाएगा किसी और का ध्यान हो सकता है माता पिता अपने बच्चों का ध्यान करते हैं कोई और किसी का अपने इष्ट व्यक्ति का ध्यान करता है यह ध्यान मतलब अगर केवल एकाग्रता है वो कहीं भी कर सकते हैं तीरंदाज भी कहीं ध्यान करता है तो वो एक अलग विषय है कि हम हमें ध्यान करना है हम निराकार में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं तो किसी साकार वस्तु में एकाग्र होना चाहते हैं लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अगर ध्यान का मतलब आपका ईश्वर का ध्यान है तो ईश्वर का जैसा स्वरूप है वैसा ही होना चाहिए इसे हम ईश्वर का ध्यान नहीं कहेंगे और किसी का ध्यान है ये ईश्वर के ध्यान में तो ईश्वर का स्वरूप ही हमारे सामने होना चाहिए और निराकार परमात्मा का ध्यान कैसे होगा उसके गुणों से ही होता है और यदि साकार में भी हमें करना है तो ईश्वर की बनाई हुई वस्तुओं में कीजिए उन ईश्वर के निर्मित वस्तुओं को देखिए और उनमें परमात्मा के कर्तृत्व को देखिए तो उससे हम परमात्मा से जुड़ेंगे लेकिन प्राय जो चीज की जाती है वो तो किसी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई चीज होती है वो परमात्मा के द्वारा बनाई हुई भी, भी नहीं होती है और वो भी इतनी तरह की है कि हम क्या निर्धारित करें कि परमात्मा का क्या स्वरूप है तो यदि किसी साकार में ध्यान करना भी है तो परमात्मा की बनाई हुई चीज के अंदर कीजिए आप अपने मन मंदिर में कर सकते हैं ये हृदय परमात्मा का बनाया हुआ है यहां भी कर सकते हैं और प्रकृति परमात्मा का बनाया हुआ है, वहां भी कर सकते हैं लेकिन अगर हमें पूर्णतः से जिस स्तर स्थिति को प्राप्त करना है उसमें तो परमात्मा का जैसा स्वरूप है उसी में करना चाहिए इसको फिर और बाद में आगे देखते हैं कि निराकार में हम किस प्रकार से ध्यान कर सकते हैं परमात्मा का ध्यान कैसे कर सकते हैं प्रणोत्तम साथ र